करेंगे ओ सहन बवतु सहन हुन सह वीर कर्व तेजस्वी नधि विषा वे ओम शांत शांत शां विवेक अभ्यास विवेक पदार्थों का ठीक ठीक अलग अलग ज्ञान हो जाने का नाम विवेक है जीवात्मा के स्वरूप के संबंध में ऋषियों ने अपनी मान्यता रखी है वेद में जीवात्मा को एक विशेषण से विशेषित किया जीवात्मा को क्रतु कहा है क्रतु अर्थात कर्मशील क्रियाशील करने वाला कर्म करने वाला और इस क्रतु जीवात्मा का स्वरूप शास्त्रों ने ऋषियों ने रखा जैसे ईश्वर सर्वव्यापक वैसे ही जीवात्मा एक देशीय अंतर देखेंगे दोनों चेतन है ईश्वर भी चेतन है और जीवात्मा भी चेतन है चेतनता में दोनों में कोई भिन्नता नहीं है ऋषि दयानंद जी ने दोनों की समानताएं दिखाई सातवी समोल्लास के अंदर दोनों चेतन दोनों स्वभाव से धार्मिक दोनों स्वभाव से पवित्र हैं कुछ समानताएं दिखाई हैं, लेकिन विषमता भी बहुत ज्यादा है बहुत सारी हैं। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है तो जीवात्मा एक देशीय है इस जीवात्मा का स्वरूप रखते हुए हम इसको पहचाने कैसे ईश्वर इंद्रियातीत है तो ये आत्मा भी इंद्रियातीत है अगोचर तुम हो एक अगोचर वहाँ वो जो फिल्लोरी ने श्रद्धाराम फिल्लोरी ने आरती लिखी है तो वहाँ भी ईश्वर को अगोचर कहा है ऐसे ही जीवात्मा भी अगोचर है अर्थात इंद्रियों से परे है हम इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा की प्रतीति अनुभूति नहीं कर सकते जैसे ईश्वर की नहीं कर सकते ईश्वर को पहचानने के लिए बहुत कुछ दिखाई देता है कि ये संसार संसार की व्यवस्था और भी कुछ हम अनुमान कर लेते हैं जीवात्मा को पहचानने के लिए कौन से चिन्ह हैं कौन से लक्षण हैं जिनसे हम प्रतीति कर सके कि जीवात्मा है जी वो वो रखें माता जी वो बातें आएंगी तो रखेंगे तो जैसे हम इस संसार को देख करके ये चल रहा है गति कर रहा है इसको देख करके हम अनुमान कर लेते हैं कि कोई चेतन इसको चला रहा है ऐसे ही हम इस शरीर को चलता फिरता देख करके एक अनुमान तो होता है कि इसके अंदर कोई चेतनता है जो इसको सक्रिय बनाए हुए है उसको हम आत्मा कहते हैं कह सकते हैं कौन कौन से इस शरीर के अंदर लक्षण घटित होते दिखाई देते हैं न्याय दर्शन के ऋषि गौतम ने छह लक्षण वहाँ दिखाए हैं इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान ये छह लक्षण महर्षि गौतम ने रखे हैं वो कह रहे हैं कि जहाँ इच्छा दिखाई दे रही हो ये लक्षण है जीवात्मा का अर्थात इच्छा जीवात्मा का गुण हो ऐसा तो हम सीधा सीधा नहीं कहेंगे लेकिन ये अवश्य कह सकते हैं कि इच्छा करने का सामर्थ्य जीवात्मा के अंदर है ये सामर्थ्य स्वाभाविक है उसका जैसे मुक्ति में जीवात्मा चला जाता है वहां महर्षि दयानंद जी नौमी समोल्लास में लिखते हैं कि वो सुख आनंद कैसे भोगता है तो स्वाभाविक सामर्थ्य है उसका श्रवणम स्र... श्रोत्र भावती पश्चन चक्षुर भावती कहते हैं जब देखना चाहता है तो स्वयं ही चक्षु हो जाता है जब सुनना चाहता है तो स्वयं ही स्रोत्र बन जाता है अर्थात उसके अंदर वो सामर्थ्य है कि बिना शरीर के बिना इंद्रियों के भी मुक्त मुक्ति अवस्था में सुन सकता है जान सकता है तो ये जो इच्छा करने का सामर्थ्य जीवात्मा में है सीधा सीधा इच्छा गुण जीवात्मा का हो ऐसा नहीं लगता इच्छा दिखती है जो जंगम है उनको छोड़ दीजिए लेकिन जो गतिशील प्राणी दिखाई दे रहे हैं उनमें तो इच्छा दिखती है मनुष्य के अंदर तो सीधा दिखती ही दिखती है अन्य प्राणियों की इच्छा देख लीजिए एक गाय भूखी है और वो बैठी हुई थी हमने चारा उसको दिखा दिया चारा दिखाने के बाद उस गाय के अंदर कुछ क्रियाएं दिखाई देने लग जाती हैं वो गाय बैठी नहीं रह पाती वो खड़ी हो जाती है और यदि खुली हुई है तो उस चारे की तरफ चलना शुरू कर देती है आना चाहती है और उस चारे को खाना चाहती है ये उसके अंदर इच्छा दिख रही है कि चारा देखा और खाने की इच्छा हुई चलने की इच्छा हुई वो इच्छा सामर्थ्य है प्रायः प्राणियों में देखा जाता है दूसरा लक्षण दिया है द्वेष, द्वेष और ये कौन सा जो हम सांसारिक रूप से द्वेष करते हैं इस द्वेष की बात जीवात्मा के साथ नहीं जोड़ी है सांसारिक द्वेष के विषय में तो एक सन्यासी हुए जिन सन्यासी का नाम हुआ है स्वामी शरणानंद शरणानंद जी काफी पहले हुए हैं काफी पहले का तात्पर्य है 50, 60, 70 अस्सी वर्ष पहले हुए होंगे एक संस्था चलती है उनकी मानव सेवा संघ मानव सेवा संघ आपके इधर तो नहीं दिखाई देती होगी मुझे लगता है गुजरात में लेकिन हरियाणा की तरफ दिखाई देती है कुछ यूपी का इलाका तो उन्होंने मानव सेवा संघ की स्थापना की थी करनाल में बहुत बड़ा उनका है एक करण पार्क के आसपास या कहा तो स्वामी शरणानंद जी नेत्रों से अंधे थे लेकिन फिर भी संत होते हैं निर्मल हृदय होते हैं पवित्र विचार भी उठा करते हैं तो उनके अंदर विचार जो उठते थे तो किताब लिखवाया करते थे अपने सहयोगी से एक किताब उनकी मिलती है दुख का प्रभाव दुख का प्रभाव उस दुख के प्रभाव किताब में वो बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि हम जो मनुष्य आदि प्राणी हैं ये सुख से अधिक प्रभावित तो होता है दुख से कम प्रभावित तो होता है वो ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन ये दुख से प्रभावित होने लग गया उस दिन ये दुख से छुटने का प्रयत्न भी शुरू कर देगा हम सुख से अधिक प्रभावित होते हैं हमारा उद्देश्य क्या होता है संसार में योगियों का ज्ञानियों का छोड़ दीजिए साधारण जो लोग हैं वो सुख को प्राप्त करना चाहते हैं सुख साधन ऐश्वर्य मिल जाए उसके लिए अधिक प्रयत्न है बल्कि उसके लिए कम प्रयत्न दिखाई देता है कि हमारे जीवन में दुख न हो दुख से छुटने का वो प्रयत्न नहीं होता कि आगे आने वाले भविष्य के जीवन में मेरे पास किसी प्रकार का रोग न हो इसके लिए मैं प्रयत्न कर लूँ उस रोग का परिणाम दुख होना है उसका प्रयत्न कम हो रहा है गोली दवाई और दूसरी चीजों का प्रयत्न दिख जाएगा ऐश्वर्य का दिख जाएगा तो उस किताब के अंदर राग और द्वेष की वो बात लिखते हैं सांसारिक राग द्वेष अविद्या पूर्वक जो राग द्वेष है उसकी बात लिखते हैं वो कहते हैं कि राग की इतनी बड़ी महिमा है इतनी बड़ी महिमा है कि जिस व्यक्ति विशेष के प्रति हमारा लगाव हमारा राग हो गया राग हो गया जिसके प्रति तो उस व्यक्ति में भले ही एक हजार अवगुण एक हजार दोष क्यों न हो हम उस व्यक्ति को छोड़ नहीं पाते ये राग की महिमा है धृतराष्ट्र को पता था दुर्योधन दोषों का भंडार है इसके अंदर दोष ज्यादा हैं गुण बहुत कम हैं गुण भी थे ऐसा नहीं था गुणहीन व्यक्ति था लेकिन दोष ज्यादा थे दोष होने के साथ ही धृतराष्ट्र उनके प्रति राग भयंकर किए हुए थे और उसको छोड़ नहीं पाए थे जिसका परिणाम बहुत विपरीत हुआ ऐसे ही वो कहते हैं कि द्वेश की इतनी बड़ी महिमा है कि जिस व्यक्ति से हमारा द्वेष हो जाता है द्वेष होने के बाद उस व्यक्ति में भले ही हजारों गुण क्यों न हो उस व्यक्ति को हम अपना नहीं पाते ये सांसारिक अविद्यापूर्वक द्वेष की बात हुई चाहे कितने बड़े गुण हो उस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हम भागना चाहते हैं कुछ लोग विद्वानों से द्वेष कर बैठते हैं सीधा नाम लेता हूं पूज्य आचार्य ज्ञानीश्वर जी का भी विरोध करने वाले कुछ लोग हुए वो कुछ लोग हुए आप देखिएगा कि आचार्य श्री में गुण बहुत थे बहुत गुण थे मानव होने के नाते दोष भी थे हम ये नहीं कहते कि वो पूरे के पूरे परमात्मा थे लेकिन गुण बहुत थे उनके गुणों को देख ही नहीं सके केवल और केवल जब द्वेष हो जाता है तो गुण दिखाई नहीं देते और उस व्यक्ति के निकट नहीं होने चाहते भागना चाहते हैं कई सारे लोग मिले मिले तो दोषो की ही चर्चा एक गुण की चर्चा नहीं मैं पुणे में था आ रहा था तो एक व्यक्ति एक युवक मिले कहने लगे ये ये ये ये मैंने कहा भैया ठीक है लेकिन उनके अंदर कुछ गुण तो होंगे क्या खाख गुण एकदम नकार देते हैं स्वीकार नहीं कर पाते क्यों क्योंकि ये द्वेष के महिमा है ये सांसारिक द्वेष हुआ अविद्यापूर्वक द्वेष हुआ अब जो आत्मा का लक्षण कहा है द्वेष, द्वेष का अर्थ क्या है मतलब क्या है द्वेष का अर्थ है द्वेष का मतलब है अप्रीति और ये जीवात्मा अप्रीति भी करता है प्रीति भी करता है जहाँ 24 गुण स्वामी दयानंद जी ने जीवात्मा के लिखे उनमें एक उसका सामर्थ्य उसकी शक्ति प्रीति भी लिखा है लेकिन यह द्वेष लिखा है तो अप्रीति अप्रीति अर्थात जो जो दुखकारी चीज है उनसे ये अप्रीति करता है उनसे हटना चाहता है ये जीवात्मा का दूसरा लक्षण महर्षि गौतम ने कहा है अब क्या हम ये मानते हैं कि हम प्राणियों से ही द्वेष करते हैं अन्य चीजों से द्वेष नहीं करते केवल व्यक्ति विशेष से द्वेष नहीं होता उसी से हटना नहीं चाहते यदि हम चले जा रहे हैं और चलते चलते हमारे पैर के अंदर कांटा चुभ गया कांटा चुभा दर्द हुआ है और हमने कांटे को कष्टपूर्वक निकाल फेंका निकाल फेंका उस कांटे से प्रीति होती है या द्वेष होता है जड़ वस्तु से भी द्वेष करते हैं हम उस कांटे के प्रति अप्रीति का भाव है उससे बचना चाहते हैं अर्थात जो जो दुख कारक चीजें हैं दुख कारक परिस्थितियाँ हैं दुख कारक घटनाएं हैं उन उनसे जीवात्मा द्वेष करेगा बचना चाहेगा ये जीवात्मा का दूसरा लक्षण ऋषि ने कहा सुख वो इच्छा द्वेष प्रयत्न तीसरा प्रयत्न प्रयत्न अर्थात क्रिया जहा क्रिया दिख रही है जड़ वस्तुओं में भी क्रिया है उस बात को मत लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी तो गति करें कोई किसी के चक्कर लगा रहा है कोई स्थिर है उसको छोड़ दीजिए अर्थात जो चेतन है उसकी क्रिया की बात हो रही है और जो जड़ वस्तुओं में भी क्रिया हो रही है वो भी एक व्यवस्था के अधीन हो कर के हो रही है तो प्रयत्न अर्थात जहाँ जीवात्मा दुख से छुटने और सुख को पाने के लिए चेष्टा विशेष करता है उस प्रयत्न की बात है और इसी को महर्षि दयानंद जी ने कर्म की परिभाषा में परिभाषित किया है कर्म हम किसको को कहें हाथ उठाया ये भी कर्म है चल करके आए कर्म है हमारी पलकें झपक रही हैं कर्म है लेकिन जिस कर्म को हम कर्म कह रहे हैं ऋषि दयानंद जी उसको कह रहे हैं चेष्टा विशेष सामान्य चेष्टा नहीं है हाथ पैर हिलना सामान्य चेष्टाएँ हैं लेकिन चेष्टा विशेष का नाम कर्म है ये प्रयत्न जो हो रहा है ये जीवात्मा को लक्षित करता है एक लक्षण एक चिन्ह जीवात्मा का पता लगता है कि यहाँ जीवात्मा है और ये प्रयत्न जीवात्मा के गुण के रूप में मत देखिए उसके अंदर ये सामर्थ्य है कि वो प्रयत्न करने का सामर्थ्य रखता है सीधा सीधा जीवात्मा कुछ नहीं कर रहा होता सीधा-सीधा जीवात्मा कुछ नहीं कर रहा अपनी एक जगह स्थिर है इस जीवात्मा की सन्निधि मात्र से मन बुद्धि इंद्रिया कार्य कर रहे हैं सन्निधि मात्र से और इतना गहराई से जुड़ाव है कि जीवात्मा थोड़ी सी इच्छा मात्र करता है उस इच्छा मात्र से ही मन बुद्धि सक्रिय हो जाते हैं इंद्रियों की तरफ आ जाते हैं और बाह्य जगत से हम क्रिया करने लग जाते हैं ये सन्निधि का है जैसे ये बिजली है इस बिजली की सन्निधि मात्र से पंखा चल रहा है इसकी सन्निधि मात्र से दूसरे बाहर के जो जो उपकरण हमें दिखाई दे रहे हैं बिजली दिखाई नहीं दे रही लेकिन बाहर के उपकरण गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्यों क्योंकि उस विद्युत की सन्निधि है सन्निधि है तो बाहर का ये सारा दिखाई देगा और उस विद्युत की सन्निधि खत्म कर दी जाए हटा दी जाए तो बाहर के उपकरण कार्य करना बंद कर देंगे तो ऐसे ही जीवात्मा की सन्निधि मात्र से हमारे उपकरण कार्य कर रहे हैं प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, सुख और दुख शिवरों में अनेक बार आप लोगों के बीच में बातें रखी हैं, फिर रखता हूं सुख और दुख जीवात्मा के गुण नहीं हैं, और यदि गहराई में जाकर के देखेंगे ये सुख दुख प्रकृति के भी गुण नहीं हैं। मार्सी गौतम भाष्यकार ऋषि तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये सुख दुख न प्रकृति के पास है न सुख दुख जीवात्मा के पास है फिर है कहा? है कहा सुख दुख हम ये मान करके चलते हैं कि जीवात्मा के पास तो है नहीं यदि उसके स्वाभाविक ये गुण सुख दुख होते तो स्वभाव का हटना नहीं होता मुक्ति में भी कहीं ना कहीं दुख लगा ही रहता पीछे लेकिन नहीं होता अब हम प्रकृति को सुख दुख का आश्रय मान करके देखें क्या इस प्रकृति में सुख दुख है तो पता लगा कि एक ही चीज से एक व्यक्ति सुखी होता है उसी चीज से दूसरा व्यक्ति दुखी हो जाता है उदाहरण देख लीजिए मोटे मोटे उदाहरण खाने पीने के शिविर चल रहा है सायकाल भोजन बना भोजन बना तो दाल सामने आई उसमें न नमक था न मिर्ची थी रूखी रूखी दाल आ गई दाल खाई तो उस जैसे ही कौर मुँ में लिया एक व्यक्ति दुखी हो जाता अरे इसमें मिर्च तो डाली ही नहीं मिर्च नहीं डाली और दूसरा व्यक्ति उस दाल को प्राप्त करके खुश हो रहा है कि आज अच्छा हुआ मिर्च नहीं डाली तो एक मिर्च सुखी भी कर रही है दुखी भी कर रही है मिर्ची जिसको लगी है मिर्च डाल रखी थी उसने खाया तो वो प्रसन्न हो गया कि आहा आज बहुत स्वादिष्ट बना है उस मिर्च के कारण सुख ले रहा है और एक ने वो मिर्ची वाल दाल खाई तो बेचारा दुखी हो गया परेशान हो गया तो एक ही वस्तु से सुखी भी हो रहे हैं दुखी भी हो रहे हैं क्या वो वस्तु सुख दुख दे रही है या कोई और कारण है उस सुख दुख का ऋषि ने ऋषि ने सुख और दुख की परिभाषा की सुख की परिभाषा करते हैं कि जो हमें अनुकूल अनुभूति होती है उस अनुकूल अनुभूति का नाम ही सुख है इसके विपरीत प्रतिकूल अनुभूति का नाम दुख है अब ये अनुभूति विशेष पर आकर के टिक गए हैं एक परिस्थिति अनुकूल अनुभूति दे रही है वही परिस्थिति प्रतिकूल अनुभूति दे रही है ये प्रतीति अनुकूल प्रतिकूल का नाम ही सुख दुख है जिस अवस्था में जीवात्मा अनुकूल अनुभूति कर रहा है अनुकूल अनुभूति कर रहा है तो वो सुख उत्पन्न हो जाता है सुख कहीं रखा हुआ नहीं था उस परिस्थिति के कारण पैदा होता है और वो परिस्थिति हटी वो सुख भी खत्म हुआ नष्ट हो गया ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति बनी दुख उत्पन्न हुआ और वो परिस्थिति हटी हटी तो दुख भी खत्म हो गया नष्ट हो गया अर्थात पता लगा सुख और दुख उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं एक जगह टिके हुए नहीं होते अब फिर हम कैसे माने कि जीवात्मा का ये लक्षण है कि सुख और दुख हाँ इस रूप में मानेंगे कि जीवात्मा के अंदर वो सामर्थ्य है कि ये सुख की अनुभूति कर सकता है जीवात्मा के अंदर वो सामर्थ्य है कि ये दुख की अनुभूति कर सकता है सुख दुख जीवात्मा के अपने नहीं हैं, लेकिन वो सामर्थ्य जीवात्मा के अंदर है कि ये सुख दुख की अनुभूति कर सकता है इसलिए इसका जीवात्मा का ये चिन्ह ये लक्षण लिख दिया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति जहां दिख रही हो समझो वहाँ जीवात्मा है लंबी व्याख्या नहीं करते अंतिम लक्षण क्या दिया ज्ञान ज्ञान जीवात्मा का स्वयं का ज्ञान कितना है फिर वही सामर्थ्य पे आ जाएंगे कि जीवात्मा के अंदर ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य है स्वयं इसके अंदर ज्ञान हो ऐसा नहीं, नहीं है ऋषि दयानंद जी ने इसका एक विशेषण दिया जीवात्मा का विशेषता बताई अल्पज्ञ अल्पज्ञ जह कहते हैं जानने वाले को और अल्प माने थोड़ा जानने वाले को और अल्प का कितना क्या तात्पर्य ले हुए एक 500 लड्डू रखे हुए हों उन 500 में से 50 एक लड्डू ले आए और कोई कहे कि भैया थोड़े से लेके आए हो अल्प लेके आए हो अल्प है क्या पचास लड्डू तो पांच किलो हो जाएंगे ढाई किलो हो जाएंगे तो यहाँ अल्प इस अर्थ में है जीवात्मा के साथ कौन सा अल्प देखें यहाँ जीवात्मा के साथ अल्प का वही थोड़ा सा थोड़ा सा कितना थोड़ा सा इतना कि ये मात्र मैं की अनुभूति कर सकता है इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके पास हल्की सी मैं की अनुभूति हो जाती है कि ये मैं हूँ इतना सा ज्ञान है इसके अतिरिक्त जो कुछ हमें ज्ञान है ये बाहर से लिया हुआ ज्ञान है निमित्त से लिया हुआ ज्ञान है नैमित्तिक ज्ञान है जीवात्मा के पास स्वयं का ज्ञान नहीं है जो भी कुछ हम जान रहे हैं वो परंपरा से दूसरों से लिया हुआ जान रहे हैं स्वयं का अपना ज्ञान नहीं है महर्षि ने उदाहरण दिया किसी एक छोटे से बालक को पैदा ही हुआ है उसको किसी मनुष्य के दर्शन नहीं होने दिए एकांत जंगल देश में छोड़ करके उसको आ गए और युक्ति पूर्वक उसका वहां खानपान जो भी कर रखना था जिससे वो थोड़ा सा उसका जीवन बचा रहे वो करते रहे किसी मनुष्य का संसर्ग ही नहीं होने दिया देखने तक नहीं दिया वो मनुष्य का बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे मनुष्यों वाली चेष्टाएं उसके अंदर होती हैं यहाँ अथवा वो वहाँ जंगल में जिस प्राणी को देखा था जिनके संसर्ग में रहा वो चेष्टाएँ ज़्यादा होती हैं अब आप देखिए मनुष्य का बच्चा होकर के भी बिल्कुल पशु के तुल्य दिखेगा पशुओं में और उस बच्चे में ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा आकृति का तो अंतर रहेगा ही कहते ना वो मोगली आया था मोगली बचपन में देखा मोगली जंगल में ही था उसकी चेष्टाएं वैसी ही थी अर्थात जितना भी ज्ञान ये जीवात्मा इकट्ठा करता है वो बाहर से करता है इसके अंदर का अपना ज्ञान नहीं है अल्पज्ञ होते हुए अल्प सामर्थ्य वाला भी है सामर्थ्य इसका बहुत ज़्यादा नहीं है हाँ उत्साह के लिए प्रेरणाएँ दी ही जाती हैं तुम्हारे अंदर बहुत सामर्थ्य है तुम ये कर सकते हो वो कर सकते हो मनुष्य तुम महान है वो गीत बना रखा है ना? पहाड़ों का वो मुंह तोड़ सकता है नदियों की धारा बदल सकता है ये कर सकता है निश्चित रूप से वो कर सकता है लेकिन कितना सामर्थ्य तो इसका अल्प ही रहेगा परमात्मा का सामर्थ्य अनंत है इसका सीमित सामर्थ्य है वो जो भी कुछ कर रहा हो आज मनुष्य ने क्या क्या कर डाला मछली को देखा तो समुद्र में गोता मारने के लिए गहराई में जाने के लिए सब कुछ तो उपकरण बना डाले इसने कौन सी कमी छोड़ी समुद्र की तह में समुद्र को खोज मारा है कि क्या क्या हो सकता है इस मनुष्य की खोपड़ी बहुत तेज है पक्षियों को उड़ते देखा तो मनुष्य ने सोचा कि तुझे भी उड़ना है उड़ना है तो तरीके बात अपनाए थे अपनाए तो गिरता चला गया लेकिन जान इकट्ठा कर करके कर कर के आज आकाश में उड़ रहा है मनुष्य भले ही अपने परों से नहीं दूसरे साधनों से लोहे को तैरा दिया बहुत सारी चीजें लेकिन ये सारा ज्ञान होते हुए भी किसका बाहर से लिया हुआ उधार का लिया हुआ स्वयं का ज्ञान नहीं है तो ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य जीवात्मा के अंदर है और इतना सामर्थ्य है कि ये अपने समस्त दुखों की निवृत्ति कर सकता है इतना ज्ञान ग्रहण करने का इसके अंदर सामर्थ्य है ईश्वर की व्यवस्था है ये कहते हैं ना मूर्ख जो काटता है वो रोकर काटता है और हंसकर काटता है है अंतर ही ये है। तो जीवात्मा के अंदर ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य है हम देख रहे थे कि जीवात्मा इस शरीर में रहता कहां है शरीर में निवास स्थान कहां है जीवात्मा का तो कुछ लोगों ने माना था कि पूरे शरीर में है फैलता और शिकुड़ता रहता है जैनियों की मान्यता देखी थी हमने ईसाई मुसलमानों की ओर मान्यता है ईसाई लोग आत्मा मानते ही नहीं है मुस्लिम लोग आधा माना आत्मा मानते हैं ब्रह्मा कुमारी मत संप्रदाय वालों की मान्यता ये है कि मनुष्य का आत्मा मनुष्य में ही रहता है कुत्ते का आत्मा कुत्ते में रहता है गधे का आत्मा गधे में रहता है जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों का आत्मा उन्हीं उन्हीं शरीरों में रहता है दूसरे शरीरों में आता जाता नहीं है ईसाई मुसलमानों को तो छोड़ ही दीजिए वो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है दूसरे शरीरों में आता जाता नहीं है लेकिन वैदिक सिद्धांत ये कहता है कि जीवात्मा कर्मों के आधार पर विभिन्न योनियों में विभिन्न शरीरों में जाता है उन शरीरों का आवागमन होता है पाप पुण्य के आधार पर जीवात्मा का निवास स्थान शरीर के अंदर कहाँ है मनुष्य शरीर की अधिक हम बात करके चल रहे हैं वो कहते हैं हृदय में जीवात्मा है अब हृदय के ऊपर झगड़ा हुआ हमारे वैदिक विद्वानों में मतभेद है हृदय को कुछ लोगों ने व्याख्या की कि ये जो पंप करता है हृदय माने जो हरण कर रहा है और दया माने जो दे रहा है आवागमन जहाँ हो रहा है ये हृदय तो हरण करता है रक्त को ले रहा है और पंप करके फेंक रहा है ये ये क्रिया चल रही है हृदय की वो भी व्याख्या है और यहाँ इस अंग विशेष के लिए वो व्याख्या घट सकती है लेकिन महर्षि दयानंद जी ने हृदय नहीं लिखा हृदय प्रदेश लिखा है जीवात्मा हृदय प्रदेश में रहता है और वो अब हृदय प्रदेश है कहां? है कहां? तो बहुत सारे विद्वानों ने ये कहा कि वो हृदय प्रदेश यहाँ है इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं अपनी भाषा में वे लोग ऋषि दयानंद जी चक्रों के चक्कर में नहीं पढ़े पढ़िएगा चक्रों के चक्कर में दुनिया को बहुत डाला है हठ योग मान्यता वालों ने हम और हमारे वैदिक विद्वानों ने भी कई सारे ऐसे हैं जो इसमें लगे हुए हैं इस मान्यता को मानते हैं और अपने जो शिविर लगाते हैं उन शिविरों में चक्रों के ऊपर ही सात दिन बिता देते हैं तो ये जीवात्मा का निवास स्थान हमारे जो वैदिक विद्वान हैं उनके एक दो के नाम लेता हूँ महात्मा नारायण स्वामी जी ने भी यहाँ उस हृदय प्रदेश को माना उदेवीर शास्त्री जी ने ही यहाँ उस हृदय प्रदेश को माना सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी ने भी हृदय प्रदेश यहीं माना उनकी अपनी मान्यता रही होगी अपनी सोच रही होगी ऋषि दयानंद जी ने हृदय प्रदेश कहाँ माना उसको उन्होंने नकार दिया नकार दिया तो क्या कहेंगे उपेक्षा की उसकी उसको नज़रअंदाज कर दिया ऋषि दयानंद जी हृदय प्रदेश सीधा का सीधा यहाँ कहते हैं उसकी व्याख्या भी करते हैं अर्थात कंठ के नीचे नाभि के ऊपर दोनों स्तनों के बीच में जो गड्ढा है इसके अंदर हृदय प्रदेश है और कई सारे लोग कहते हैं हमने देखा नहीं है जब शरीर को जला दिया जाता है और अस्थि शेष बचती हैं तो कुछ यहाँ से आकृति विशेष निकलती है छाती के बीच में यहाँ से आकृति विशेष निकलती है कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना है देखा नहीं है आकृति विशेष कैसी अर्थात तो मनुष्य जैसी ही आकृति जैसे शरीर मनुष्य का तात्पर्य इस शरीर जैसी आकृति विशेष निकलती है यहाँ से अब वो है या नहीं है उस बात को तो छोड़ देते हैं लेकिन महर्षि लिखते हैं कि यहाँ खाली स्थान है वो खाली स्थान एक कमल के आकार का कुछ है और वहाँ जीवात्मा का निवास स्थान है अब ऋषि ने तो लिख दिया हम अपनी सामान्य अनुभूति करके देखें सामान्य अनुभूति से महसूस करें अनुभव करें कि जीवात्मा है कहाँ अब बहुत सामान्य बात तो ये है कि चाहे चार पाँच साल का बच्चा हो चाहे अस्सी साल का बूढ़ा हो जब वो मैं कहने लगता है मैं कहने लगता है तो किसी ने कहा कि मैं मैं आ गया मैं बोल रहा हूं मैं किसी ने यहां हाथ मार करके कहा हाथ कहां जाता है मैं उंगली सीधी हाथ यहां जाएगा कि मैं मेरे सामने टकरा करके देखो मेरे से टकरा करके देखो मैं देख लूंगा तो कहां गया वो मैं कोई और दूसरी जगह क्यों नहीं जा रहा हा, हाथ क्यों नहीं वो लक्षण पता लगता है कि जो मैं है वो मैं यहाँ है किसी ने नहीं कहा मैं इधर यदि वे दिल में ही जो अंग विशेष है वो वहां नहीं जाता सीधा यही जाता है सुख और दुख की जब हमें अनुभूति होती है भय लगता है जब हमें भय लगा तो धक्क से कहाँ होता है यही होता है महसूस भय भीत होने वाला जहाँ है वही तो होगा घुटने में वो नहीं हुआ महसूस रो में नहीं हुआ कोहनी में नहीं हुआ हथेली में नहीं हुआ सिर में नहीं हुआ कहा हुआ यही घबराहट होती है वो घबराने वाला जीवात्मा है तो इस शरीर के अंदर जीवात्मा का निवास स्थान ऋषि की दृष्टि से हृदय प्रदेश है ये जीवात्मा मुख्य रूप से हृदय प्रदेश में रहता है अन्यथा स्थान परिवर्तन भी होते हैं ऋषि ने आठवें समोल्लास में लिखा है कि इस शरीर में जीवात्मा के रहने के स्थान विशेष अलग अलग स्थानों में कंठ प्रदेश में भी आ जाता है जीवात्मा और नेत्रों में भी आ जाता है तीन स्थान विशेषती है हृदय कंठ और नेत्र हमने उस श्लोक को खोजा जहां ये बातें लिखी हुई थी पता लगा कि वो श्लोक आर्श ग्रंथ का नहीं है अनार्श ग्रंथ का है लेकिन फिर भी उपनिषदों में कुछ संकेत आता है स्थान परिवर्तन का उसके आधार पर महर्षि दयानंद जी ने ये तीन स्थान विशेष संकेत किए हैं कि इसके भोगने के स्थान विशेष तो कंठ हृदय और नेत्र तो जीवात्मा का मुख्य निवास स्थान हृदय प्रदेश है और ये जीवात्मा शरीर कितने धारण करता है शरीर की और इसकी अवस्थाएं कितनी हैं जीवात्मा की शरीर में रहते हुए शरीर में रहते हुए जीवात्मा की एक अवस्था है जागृत अवस्था उस जागृत अवस्था में हम सब कुछ जो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो जागृत अवस्था में होता है दूसरी अवस्था होती है स्वप्न अवस्था उस स्वप्न अवस्था में नींद और जागृत अवस्था की बीच की अवस्था ये स्वप्न अवस्था है न तो नींद आई हुई है और न हम जग रहे है वो बीच की स्थिति कौन सी हो गई ये स्वप्न। और इस स्वप्न अवस्था में एक विशेष अनुभूति जीवात्मा कर रहा होता है और इस स्वप्न अवस्था में जीवात्मा दोनों अनुभूति कर सकता है दुख की भी और सुख की भी यदि ये बहुत अच्छे स्वप्न में खो गया खो गया तो उसी स्वप्न में बड़ा सुख ले रहा होता है हर कोई बीच में ही जगह दे तो नाराज हो जाता है जगह क्यों दिया इतना अच्छा स्वप्न देख रहा था कहाँ जा रहे थे भैया अरे राज गद्दी के ऊपर बैठने ही वाला था कि तूने जगा दिया बैठने ही वाला था मुझे तो राजा बना दिया था अच्छा कल्पना स्वप्न में सुख विशेष है इसके विपरीत स्वप्न में भी दुखी बहुत होता है आपने भी अनुभव किया होगा हमने भी अनुभव किया कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं कि कोई ऐसा भयंकर प्राणी पीछे लगा हुआ है और हम दौड़ना चाह रहे हैं दौड़ नहीं पा रहे उस समय कैसी स्थिति होती है आंतरिक भय लगता है दुखी है और छटपटा रहा है वो छुटना चाहता है भागना चाहता है बचना चाहता है लेकिन वो प्राणी नज़दीक आ रहा है और हम दौड़ नहीं पा रहे भाग नहीं पा रहे स्वप्न में दुख की भी अनुभूति करता है सुख की भी करता है ये स्वप्न अवस्था होती है अर्ध चेतना जैसी अवस्था न जाग रहा है न सो रहा है और ये स्वप्न बड़े काम के होते हैं हमारे जीवन जीने के लिए लाभदायक होते हैं स्वप्न हानिकारक नहीं होते बहुत सारे लोग समस्या लेकर के आते हैं जी सपने बहुत आते हैं स्वप्न बहुत आते हैं क्या करें क्या करें न घबराइए मत जब नींद आने लगती है ना नींद से पहले स्वप्न अवश्य आएगा परीक्षण करना जब हम भले ही वो थोड़ी देर का हो जो गहरी निद्रा में तत्काल सो जाते हैं बहुत जल्दी सो जाते हैं ऐसे भी लोग होते हैं कि आंख बंद की और 15-20 सेकंड में खराटे लेने शुरू कर दिए ऐसे भी लोग होते हैं कुछ लोग होते हैं कि आंख बंद किए रहेंगे विचारों में खोई खोई खोई धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे तक उनको नींद आती है एक घंटा लग जाता है लेकिन कुछ भी हो चाहे वो 15-20 सेकंड में सोने वाला हो चाहे एक घंटे में सोने वाला हो वो निद्रा जो प्रारंभिक स्थिति होगी वहाँ स्वप्न अवश्य आएगा स्वप्न हमारी निद्रा में सहयोगी है स्वप्न हमारी निद्रा में हानि नहीं करता लेकिन अति जहाँ हो जाती है अति तो सर्वत्र भर भरजये। जाइए स्वप्न के बाद इस जीवात्मा की अवस्था होती है सुसुप्ति अवस्था उस तो सुसुप्ति अवस्था में क्या होता है ये जीवात्मा सब से विरक्त हटा हुआ होता है मन से भी हट चुका है बुद्धि इंद्रियों से हटा हुआ है और एक परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है जब वो इन सब से हट जाता है उस समय शरीर पूरी तरह विश्राम कर रहा होता है और जीवात्मा भी अलग है वो भी उस समय वैसी अनुभूति तो नहीं होती चेतन अवस्था में पूरी तरह मन बुद्धि इंद्रियां शरीर विश्राम कर रहा होता है और जो सुसुप्ति अवस्था ठीक तरह से जितनी देर की हमें चाहिए थी उतनी देर की हमारी सुसुप्ति अवस्था रही उसके बाद हम जगे जगने के बाद जीवात्मा कैसी अनुभूति करता है आनंद की अनुभूति करता है और इस सुसुप्ति को तो यहाँ तक भी कहा ऋषियों ने वो कथन समाधि ब्रह्मरूपता समाधि मोक्ष ब्रह्म ब्रह्मरूपता अर्थात समाधि में सुसुप्ति में और मोक्ष में इस जीवात्मा की ब्रह्मरूपता होती है अर्थात ब्रह्म के साथ संधि होती है यहाँ तक भी कहा है समाधि में और मोक्ष में ज्ञानपूर्वक सन्निधि होती है और सुसुक्ति में अनजाने में सन्निधि होती है ये अंतर है इसलिए समाधि में और मोक्ष में उस ज्ञा उस आनंद की साथ साथ अनुभूति करता है लेकिन सुसुप्ति में साथ साथ अनुभूति नहीं करता जगने के बाद उसको अच्छा सा लगता है कि आज तो बढ़िया अच्छी नींद आई है चौथी अवस्था जीवात्मा की होती है तूर्य अवस्था तूरी अवस्था पीछे भी थोड़ा सा हमने शरीरों की बात देखी तब चर्चा की थी तूर्य अवस्था अर्थात जब ये समाधि लगाता है और समाधि में ईश्वर के आनंद को ले रहा होता है जो आनंद ले रहा है तो इस आनंद की अवस्था को तुर अवस्था कहा है ये योगी लोगों की होती है साधारण लोगों की ये अवस्था नहीं होती तो जीवात्मा का स्वरूप इसका विवेक इसका ज्ञान यदि ठीक ठीक हो जाता है तो हमें पकड़ में आएगा हम साधक हैं परमात्मा साध्य है और बीच का जो बचा हुआ है उसको साधन बनाएंगे और जो हम चाहते हैं उस ओर हम पहुंच सकते हैं जा सकते हैं समय हुआ है कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं योग इसी से पीछे अभी आपने कहा कि तो तो भगवान शब्द की जो व्याख्या है, है। है वो पुराण का अच्छा। तो उसको कैसे की हाँ, उसमें है क्या कि वो भग शब्द जो है, है शब्द जो है उस शब्द से अर्थ निकाले हैं वो श्लोक से नहीं निकाला है। हाँ, बद्ध कर दिया उन अर्थों को श्लोक बद्ध कर दिया है इतना आ, वो का है। हाँ, का है। है। हाँ वो का है। नहीं मनु का मनु, मनु का है जी, जी।, जी। वो कल चर्चा करेंगे थोड़ी सी ये जी हमारे सभी चंदी हाँ उसमें देखो उनकी अपनी मान्यताएँ ज्यादा प्रबल हो जाती हैं कुछ दूसरे शास्त्रों से ऐसे अर्थ वो निकाल लेते हैं उनको वही ठीक लगता है ऋषि का ठीक नहीं लगता ये कारण है दूसरे शास्त्रों से कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं और कुछ ये हठ परंपरा वाले और एक योगेश्वरानंद हुए है न योगी से मुनि की रेती वाले वो भी इस विषय में काफ़ी कुछ प्रचार करते रहे उनका भी प्रभाव रहा जैसे नारायण स्वामी जी हुए कुछ उनका प्रभाव है उनके अंदर क्योंकि नारायण स्वामी जी भी साधक प्रवृत्ति के थे और उनके थोड़े से संपर्क में आए जैसे आनंद स्वामी जी उनके संपर्क में रहे वो थोड़ी सी परम्परा जो रही ना उसका भी प्रभाव रहा हाँ वो थोड़ा कठोर शब्द हो जाता है बाकी वो है नारायण स्वामी जी की जो किताबें हैं सामान्य व्यक्ति पढ़ता है अच्छी लगती हैं लेकिन यदि सिद्धांत जिसने जान लिए हैं और वो पढ़ने लगता है तो वहाँ बहुत सारी सिद्धांत से हटकर के भी बहुत सारी बातें मिलेंगी पौराणिकता की भी बातें पकड़ में आएँगी तो वो थोड़ा सा लेकिन अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं अच्छे के लिए ज़्यादा रहा है वो तो उनका प्रभाव वो दिख रहा है पीछे पूछ रहे थे हाँ कई बार ऐसा होता है कोई नसनाड़ी विशेष होगी हो यहाँ जो ये तो मनोवैज्ञानिक अथवा डॉक्टर लोग ज़्यादा बता सकते हैं इस विषय में मैं तो इतना नहीं जानता कि प्रायः जो ड्रावणी स्वप्न आते हैं जब हमारे छाती के ऊपर हाथ होता है तब ज़्यादा आते हैं हाँ हाँ वो भी है वो ये मनोवैज्ञानिक स्वप्न वाले जो विश्लेषण करते हैं वो ज़्यादा बता सकते हैं इस विषय में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा जी ये दुख में संभव धारण करते तो आत्मा हाँ वो कल चर्चा करते हैं थोड़ी सी हाँ विषय लेंगे जी पीछे तो ठीक है वो वो हमारे मन की अवस्था विशेष है तो Using, so like वो ओके ठीक है वो मानसिक अवस्था विशेष है अभी आगे चल करके यहाँ कुछ यंत्र विशेष लेकर के आए हैं जो आपकी अवस्था बनती है वो यंत्र बता देगा कि निद्रा अवस्था है निद्रावृत्ति चल रही है या ठीक चल रहा है तो ये जो आपने बताया प्रायः निद्रा की स्थिति में आ जाते हैं हम लगता ऐसे है हमें कि हमारी बहुत अच्छी उपासना हो रही है और हम ये समझ लेते हैं कि हम समाधि में पहुंच गए कोई विचार नहीं कोई कुछ नहीं सुख ले रहे आनंद ले रहे लेकिन ये अवस्था निद्रा की अवस्था में पहुंच जाते हैं तब ये ज़्यादातर होता है तो वो यंत्र विशेष हैं कभी अवसर होगा तो आप यहाँ परीक्षण करवा सकते हैं आगे ऐसी व्यवस्था यहाँ होगी समय हो रहा है जल्दी हो तो थोड़ा सा ठीक है कल कल करेंगे है ना समय हो गया वो Oh